श्री परमात्मने नमः नम आचर्दशोध्याय चौदमाध्याय श्रीभगवाच परम भूय प्रवक्षा ज्ञाला ज्ञानमत ये पराम सिम तो गा बोले संपूर्ण ज्ञानों में उत्तम और श्रेष्ठ ज्ञान को मैं फिर कहूँगा जिसको जानकर सबके सब, सब मुनि लोग इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं व्याख्या क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के विभाग का ज्ञान संपूर्ण लौकिक पारमार्थिक ज्ञानों से उत्तम तथा सर्वोत्कृष्ट है यह ज्ञान परमात्म तत्व की प्राप्ति का निश्चित उपाय है इसलिए इस ज्ञान को प्राप्त करने वाले सबके सब साधक परमात्म तत्व को प्राप्त हो जाते अर्थात मुक्त हो जाते हैं मुक्त होने पर क्रिया परिश्रम तथा पदार्थ पराश्रय का अत्यंत अभाव हो जाता है और एक चिन्मय सत्ता विश्राम के सिवाय कोई जड़ वस्तु रहती ही नहीं जो वास्तव में है इदम ज्ञान मुकाश्र मम साधर्म आगता सर्गे पिनोपजाते प्रलये न्यसंति च्न का आश्रय लेकर जो मनुष्य मेरी सद्धर्मता को प्राप्त हो गए हैं वे महासर्ग में भी पैदा नहीं होते और महाप्रलय में भी व्यसित नहीं होते व्याख्या कारण शरीर के संबंध से निर्विकल्प स्थिति होती है और कारण शरीर से संबंध विक्छेद होने पर स्वयं में निर्विकल्प बोध होता है निर्विकल्प स्थिति तो सविकल्प में बदल सकती है पर निर्विकल्प बोध सविकल्प में कभी नहीं बदलता तात्पर्य है कि निर्विकल्प स्थिति में तो परिवर्तन होता है पर निर्विकल्प बोध में कभी परिवर्तन नहीं होता वह महासर्ग अथवा महाप्रलय होने पर भी सदा ज्यों का त्यों रहता है महासर्ग और महाप्रलय प्रकृति में होते हैं प्रकृति से अतीत तत्व परमात्मा की प्राप्ति होने पर महासर्ग और महाप्रलय का कोई असर नहीं पड़ता क्योंकि ज्ञानी महापुरुष का प्रकृति से संबंध ही नहीं रहता प्रकृति से संबंध विच्छेद होने को आत्यंतिक प्रलय भी कहा गया है तात्पर्य है कि प्रकृति के कार्य शरीर को पकड़ने से मनुष्य परतंत्र हो जाता है जन्म मरण में पड़ जाता है परंतु शरीर से संबंध विच्छेद होने पर वह स्वतंत्र हो जाता है निरपेक्ष जीवन हो जाता है सदा के लिए जन्म मरण से छूट जाता है वह परमात्मा की सधर्मता को प्राप्त हो जाता है अर्थात जैसे परमात्मा सचित आनंद रूप है ऐसे ही वह ज्ञानी महापुरुष भी सचित आनंद रूप हो जाता है जो कि वास्तव में वह पहले से ही था मम यो निर्महद्रह्म तस्म्यम संभव सर्वूता भारत हे भरतवंशोद्भव अर्जुन मेरी मूल प्रकृति तो उत्पत्ति स्थान है और मैं उसमें जीव रूप गर्भ का स्थापन करता हूँ उससे संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति होती है व्याख्या जीव जब तक मुक्त नहीं होता तब तक प्रकृति के अंश कारण शरीर से उसका संबंध बना रहता है और वह महाप्रलय में कारण शरीर सहित ही प्रकृति में लीन होता है जब उस जीव के कर्म परिपक्व होकर फल देने के लिए उन्मुख होते हैं तब महासर्ग के आदि में भगवान उसका प्रकृति के साथ पुनः विशेष संबंधी स्थापित कर देते हैं मृतया सर्वोनीसुकौंतेयमूर्त संभव ब्रह्म महदोनी अहम बीज प्रदिता सर्वोनिशुकौंतेय ब्रह्म संभव अहम् महदोनि अहम बीजप्रदपिता हे कुंती नंदन संपूर्ण योनियों में प्राणियों के जितने शरीर पैदा होते हैं मूल प्रकृति तो उन सब की माता है और मैं बीज स्थापन करने वाला पिता हूँ व्याख्या चौरासी लाख योनिया देवता पितर गंधर्व भूत प्रेत पिताच स्थावर जंगम जलचर थलचर नवचर जयाु जरायुज अंडज उद्भिज स्वेदज आदि संपूर्ण ज्योनियों के जितने भी मूर्त अमूर्त व्यक्त अव्यक्त शरीर है उन सब में भगवान अपने चेतन अंशरूप बीज को स्थापित करते हैं इससे सिद्ध होता है कि प्रत्येक प्राणी में स्थित परमात्मा का अंश शरीरों की भिन्नता से ही भिन्न भिन्न प्रतीत होता है वास्तव में संपूर्ण प्राणियों में एक ही परमात्म तत्व विद्यमान है सत्व रजस्तम गुणा प्रकृति संभवा महाबाहो देहे देहा प्रकृति से उत्पन्न होने वाले सत्व रज और तम ये तीनों गुण अविनाशी देही जीवात्मा को देह में बांध देते हैं व्याख्या प्रकृति से उत्पन्न होने के कारण सत्व रज और तम ये तीनों गुण प्रकृति विभाग में ही हैं। परंतु प्रकृति के कार्य शरीर से अपना संबंध मान लेने के कारण ये गुण अविनाशी चेतन को नासवान जड़ शरीर में बांध देते हैं अर्थात मैं शरीर हूँ शरीर मेरा है ऐसा देहाभिमान उत्पन्न कर देते हैं तात्पर्य है कि सभी विकार प्रकृति के संबंध से उत्पन्न होते हैं चिन्मय मात्र स्वरूप में कोई भी विकार नहीं है असंगो यम पुरुषः देहेस्मिन पुरुषः पर विकारों के कारण ही जन्म मरण होता है वास्तव में गुण जीव को नहीं बांधते प्रत्युत जीव ही उनका संग करके बंध जाता है अगर गुण बांधने वाले होते तो गुणों के रहते हुए कोई उनसे छूट सकता ही नहीं गुणातीत जीवन मुक्त हो सकता ही नहीं तत्सव निर्मल प्रकाश कवनामयम सुख संज्ञे न बधनाते ज्ञान संज्ञे न चान घे पापरहित अर्जुन उन गुणों में सत्वगुण निर्मल स्वच्छ होने के कारण प्रकाशक और निर्विकार है वह सुख की आसक्ति से और ज्ञान की आसक्ति से देह को बांधता है व्याख्या गुणातीत होने के बहुत समीप होने के कारण सत्वगुण को अनामय निर्विकार कहा गया है परंतु सुख और ज्ञान के संग के कारण वह विकारी ही विकारी हो जाता है क्योंकि संग रजोगुण का स्वरूप है सुख और ज्ञान बाधक नहीं है प्रत्युत उनका संग बाधक है संग है उनको अपना मान लेना वास्तव में सत्य अपना है ही नहीं वह तो प्रकृति का है अतः जब तक संग रहता है तब तक मुक्ति नहीं होती क्योंकि स्वरूप असंग है सात्विक सुख और सात्विक ज्ञान भी स्वयं के नहीं है प्रत्युत प्रकृतिजन्य होने से पर के अर्थात पराधीन है इनमें पराधीनता का सुख है स्वरूप का सुख नहीं सात्विक ज्ञान में तो मैं ज्ञानी हूँ यह संग रहता है पर तत्व ज्ञान सर्वथा असंग है अर्थात तत्व ज्ञान होने पर मैं ज्ञानी हूँ यह संग नहीं रहता सात्विक ज्ञान में दृष्टा रहता है और अपने में विशेषता का भान होता है परंतु तत्व ज्ञान में कोई दृष्टा नहीं रहता और अपने में कोई कमी भी नहीं रहती तथा व्यक्तित्व न रहने से विशेषता का भान भी नहीं होता रघु रजो रागात्मक व्यध्ये तृष्णा संग समवम कर्म देहिनम हे तन्मनांदन तृष्णा और आसक्ति को पैदा करने वाले रजोगुण को तुम राग स्वरूप समझो वह कर्मों की आसक्ति से देही जीवात्मा को बांधता है व्याख्या रजोगुण राग स्वरूप है अर्थात किसी वस्तु व्यक्ति आदि में जो प्रियता उत्पन्न होती है वह प्रियता रजोगुण है रजोगुण कर्मों के संग आसक्ति से मनुष्य को बांधता है अतः अच्छा सात्विक कर्म भी संग होने से बांधने वाला हो जाते हैं यदि संग न हो तो कर्म बंधन का कारक नहीं होते इसलिए कर्म योग से मुक्ति हो जाती है क्योंकि कर्मों का और उनके फलों का घ न होने से ही कर्म योग होता है तमस्तान प्रमादाल निद्रा भी बधना और हे भरतवंशी अर्जुन संपूर्ण देहधारियों को मोहित करने वाले तमोगुण तो को तुम अज्ञान से उत्पन्न होने वाला समझो वह प्रमाद आलस्य और निद्रा के द्वारा देह के साथ अपना संबंध मानने वालों को बांधता है व्याख्या सत्वगुण और रजोगुण तो संग सुखा शक्ति से बांधते हैं पर तमोगुण स्वरूप से ही बांधने वाला है ये तीनों गुण प्रकृति के कार्य हैं, और जीव स्वयं प्रकृति और उसके कार्य गुणों से सर्वथा रहित है परंतु गुणों के साथ संबंध जोड़ने के कारण स्वयं गुणातीत होते हुए भी, भी गुणों से बंध जाता है सत्व सुखे संजयति रज कर्मणि भारत ज्ञान तमः प्रमादे संजयत्युत हे भरतमसोभव अर्जुन सत्वगुण सुख में और रजोगुण कर्म में लगाकर मनुष्य पर विजय करता है परंतु तमोगुण ज्ञान को ढककर एवं प्रमाद में लगाकर मनुष्य पर विजय करता है व्याख्या सत्वगुण केवल सुख होने पर विजय नहीं करता प्रत्युत सुख का संग होने पर विजय करता है सुख संजेन बदनाथी इसी तरह रजोगुण भी कर्म का संग होने पर विजय करता है तन्य बधना कौंतेय कर्म संगे नेहिम परंतु तमोगुण स्वरूप से ही विजय करता है इसलिए तमोगुण में संग शब्द नहीं आया है रजस तमस्त्याभिभूय रजस्तमस्वती भारत रज सम तमस रजस्था हे भरत भरतोद्भव अर्जुन रजोगुण और तमोगुण को दबाकर कर सत्वगुण बढ़ता है सत्वगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण बढ़ता है वैसे ही सत्वगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण बढ़ता है व्याख्या दो गुणों को दबाकर एक गुण बढ़ता है बढ़ा हुआ गुण मनुष्य पर विजय करता है और विजय करके मनुष्य को बांध देता है जो गुण बढ़ता है उसकी मुख्यता हो जाती है और दूसरे गुणों की गौरता हो जाती है यह गुणों का स्वभाव है सर्वद्वार सुदेहेन प्रकाश उपजायते ज्ञानम यदा तदा विद्या विविधम सत्यमितुत जब इस मनुष्य शरीर में सब द्वारों इंद्रियों और अंतःकरण में प्रकाश स्वच्छता और विवेक प्रकट हो जाता है तब यह जानना चाहिए कि सत्वगुण बढ़ा हुआ है व्याख्या प्रकाश और ज्ञान दोनों में भेद है प्रकाश का अर्थ है इंद्रियों और अंतःकरण में जागृति अर्थात रजोगुण से होने वाला मनोराज्य तथा तमोगुण से होने वाले निद्रा आलस्य और प्रमाद न होकर स्वच्छता होना ज्ञान का अर्थ है विवेक अर्थात सत्य सत्य कर्तव्य अकर्तव्य आदि का ज्ञान होना प्रकाश और ज्ञान आने पर साधक उनको अपना गुण मानकर अभिमान न करे प्रत्युत उनको गुण का ही कार्य माने और विशेष रूप से भजन ध्यान आदि में लग जाए कारण कि ऐसे समय में किए गए साधन से अधिक लाभ हो सकता है लोभ प्रवृत्तिरारंभ कर्मणाम रजसेते भरतर्षभ हे भरतवंश में श्रेष्ठ अर्जुन रजोगुण के बढ़ने पर लोभ प्रवृत्ति कर्मों का आरंभ अशांति और स्पृहा ये वृत्तियां पैदा होती है व्याख्या जब रजोगुण बढ़ता है तब लोभ प्रवृत्ति आदि वृत्तियाँ बढ़ती हैं अतः ऐसे समय साधक को यह विचार करना चाहिए कि जब अनंत ब्रह्मांडों में लेष मात्र भी कोई वस्तु अपनी नहीं है सब वस्तुएँ मिलने बिछड़ने वाली है फिर अपने लिए क्या चाहिए ऐसा विचार करके रजोगुण की वृत्तियों को मिटा दे उनसे उदासीन हो जाए रजोगुण असंगतता का विरोधी है रजो रजोरागात्मकम वृद्धि मनुष्य क्रिया और पदार्थ से असंग होने पर ही योगा रूढ़ होता है परंतु क्रिया और पदार्थ का संग करने के कारण रजोगुण मनुष्य को योगा रूढ़ नहीं होने देता अप्रकाशो प्रवृत्च प्रमादो मोह तमस्ताे गुरुनंदन हे गुरुनंदन तमोगुण के बढ़ने पर अप्रकाश अप्रवित्ति तथा प्रमाद और मोह ये वृत्तियाँ भी पैदा होती हैं क्या भगवान पूर्वोक्त तीन श्लोकों में क्रमशः सत्वगुण रजोगुण और तमो गुण की वृद्धि के, के लक्षणों का वर्णन करके साधक को सावधान करते हैं कि गुणों के साथ अपना संबंध बांधने से ही गुणों में होने वाली वृत्तियां उसे अपने में प्रतीत होती है वास्तव में साधक का इन वृत्तियों के साथ किंचन मात्र भी संबंध नहीं है गुण तथा तो गुणों की वृत्तियां प्रकृति का कार्य होने से परिवर्तनशील है और स्वयं परमात्मा का अंश होने से अपरिवर्तनशील अप है परिवर्तनशील के साथ अपरिवर्तनशील अप का संबंध कैसे हो सकता है यदा सत्व प्रबिदे तो प्रलय जातिहादोत्तम विदान लोकान् अमला प्रतिपद्यते जिस समय सत्गुण बढ़ा हो उस समय यदि देहधारी मनुष्य मर जाता है तो वह उत्तम वेदताओं के निर्मल लोकों में जाता है व्याख्या गुणों से उत्पन्न होने वाली वृत्तियाँ कर्मों की अपेक्षा कमजोर नहीं है सात्विक वृत्ति भी कर्मों के समान ही श्रेष्ठ है तात्पर्य यह हुआ कि शास्त्र विहित कर्मों में भी भाव का ही महत्व है कर्म का नहीं पदार्थ क्रिया भाव और उद्देश्य ये चारों उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हैं यदि उत्तम वेदता विवेकवान मनुष्य गुण को अपना मानते हुए उसमें रमण न करे और भगवान के सम्मुख रहे तो वह सत्व गुण से भी असंग गुणातीत होकर भगवान के परम धाम को चला जाएगा अन्यथा सत्वगुण का संबंध रहने पर वह ब्रह्म लोक तक के ऊंचे लोकों तक ही जाएगा रज से प्रलय गर्मस सुजायते तथा प्रलयीन स्तम से मूठ योनि सुजाते रजोगुण के बढ़ने पर मरने वाला प्राणी कर्मसंगी मनुष्य योनि में जन्म लेता है तथा तमोगुण के बढ़ने पर मरने वाला मूढ़ योनियों में जन्म लेता है व्याख्या जिसने जीवन भर अच्छे कर्म किए हैं जिसके अच्छे भाव रहे हैं वह यदि अंतकाल में रजोगुण के बढ़ने पर मर जाता है तो मनुष्य योनि में जन्म लेने पर भी उसके आचरण भाव अच्छे रहेंगे इसी प्रकार अच्छे कर्म करने वाला यदि अंतकाल में तमोगुण के बढ़ने पर मर जाता है तो पशु पक्षी आदि मूढ़ योनि में जन्म लेने पर भी उनके आचरण भाव अच्छे ही रहेंगे रजोगुण में राग अंश ही जन्म मरण देने वाला है क्रिया क्रियाअंश नहीं पदार्थ क्रिया अथवा व्यक्ति किसी में भी राग हो जाएगा तो वह मनुष्य योनि में जन्म लेगा मनुष्य स्वाभाविक कर्म संगी है क्योंकि नए कर्म करने का अधिकार मनुष्य योनि में ही है कर्मण सुकृत साहु निर्मलं निर्मल फलम रजसस्तु फलम दुखम अज्ञानम तमश फलम विवेकी पुरुषों ने शुभ कर्म का तो सात्विक निर्मल फल कहा है राजस्कर्म का फल दुख कहा है और तामस कर्म का फल अज्ञान मूढ़ता कहा है व्याख्या वास्तव में कर्म सात्विक राजस तामस नहीं होते प्रत्युत करता ही सात्विक राजस तामस होता है जैसा करता होता है उसके द्वारा वैसा ही कर्म होते हैं जैसे कर्म होते हैं वैसा ही भाव होता है जैसा भाव होता है उसके अनुसार ही अंतकालीन चिंतन होता है अंतकालीन चिंतन के अनुसार ही गति होती है सत्संजाते ज्ञानम रजसो लोभ एवच प्रमादमोहोतमसोतो ज्ञानमेव सत्वगुण से ज्ञान और रजोगुण से लोभ आदि ही उत्पन्न होते हैं तमोगुण से प्रमाद मोह एवं अज्ञान भी उत्पन्न होते हैं व्याख्या ज्ञान विवेक सत्वगुण से प्रकट होता है और संग न करने पर बढ़ते बढ़ते तत्व ज्ञान में परिणित हो जाता है परंतु रजोगुण तमोगुण से होने वाले लोभ प्रमाद मोह अज्ञान बढ़ते हैं तो कोई नुकसान बाकी नहीं रहता कोई दुख बाकी नहीं रहता कोई मूढ़ योनी बाकी नहीं रहती कोई नरक बाकी नहीं रहता ऊर्ध्व गति राज जगन्य गुण वृत्तिस्था अदो गति तामसाह सत्गुण में स्थित मनुष्य ऊर्ध लोकों में जाते हैं रजोगुण में स्थित मनुष्य मृत्यु लोक में जन्म लेते हैं और निंदनीय तमोगुण की वृत्ति में स्थित तामस मनुष्य अधोगति में जाते हैं व्याख्या सात्विक राजस अथवा तामस मनुष्य की गति तो अंतिम चिंतन के अनुसार होगी पर सुख दुख का भोग उनके कर्मों के अनुसार ही होगा उदाहरणार्थ किसी के कर्म तो अच्छे हैं पर अंतिम चिंतन पशु का हो गया तो अंतिम चिंतन के अनुसार वह पशु बन जाएगा परंतु उस पशु योनि में भी उसे कर्मों के अनुसार बहुत सुख आराम मिलेगा इसी प्रकार किसी के कर्म तो बुरे हैं पर अंतिम चिंतन के अनुसार वह मनुष्य बन गया तो उस मनुष्योनी में भी उसे कर्मों के अनुसार दुख शोक रोग आदि मिलेंगे आधुनिक वेदांत में आया है कि सत्व गुण से पुण्य तथा रजोगुण से पाप उत्पन्न होता है किंतु तमोगुण से आयु वृषा होती है सात्विक पुण्य निष्पत्ति पापोत्पत्ति राजसैह तामस नो भय किंतु दिशा क्षपण भवे पंचदशी दो पंद्रह परंतु यह बात गीता से विरुद्ध पड़ती है भगवान यहाँ कहते हैं कि तमोगुण से मनुष्य को अधोगति की प्राप्ति होती है अधो गतिमसा पहले भी भगवान ने कहा है तथा प्रलीन स्तमसी मूढ़योनी सुजाते नान्यम गुणेभ्य कर्ता दृष्टान पश्यती गुणे, गुणे पर मद्भाव सोधिगछते जब विवेकी की विचार कुशल मनुष्य तीनों गुणों के सिवाय अन्य किसी को करता नहीं देखता और अपने को गुणों से पर अनुभव करता है तब वह मेरे सस्वरूप को प्राप्त हो जाता है याचा संपूर्ण क्रियाओं के होने में गुण ही कारण है अन्य कोई कारण नहीं है विवेकशील साधक जिससे गुण प्रकाशित होते हैं उस प्रकाशक में अपनी स्वाभाविक स्थिति का अनुभव करता है अर्थात अपने को गुणों क्रियाओं और पदार्थों से असंग अनुभव करता है गुणों से असंग अनुभव करने पर वह योगा रूढ़ हो जाता है योगा रूढ़ होने से शांति की प्राप्ति होती है और उस शांति में न अटकने से ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है गुणा नेता देह समुद्भ जरा दुखक्तो मृतम स्नुत देहधारी विवेकी देहधारी विवेकी मनुष्य देह को उत्पन्न करने वाले इन तीनों गुणों का अतिक्रमण करके जन्म मृत्यु और वृद्धावस्था रूप दुखों से रहित हुआ अमरता का अनुभव करता है व्याख्या मनुष्य मात्र के भीतर यह भाव रहता है कि मैं बना रहूं, कभी मरूं नहीं वह अमर रहना चाहता है अमरता की इस इच्छा से सिद्ध होता है कि वास्तव में वह अमर है यदि वह अमर ना होता तो उसमें अमरता की इच्छा भी नहीं होती उदाहरणार्थ हमें भूख और प्यास लगती है तो इससे सिद्ध होता है कि ऐसी वस्तु अन्न और जल है जिससे भूख और प्यास मिट जाती है यदि अन्न जल न होते तो भूख प्यास भी नहीं लगती अतः अमरता स्वतः सिद्ध है परंतु जब मनुष्य अपने विवेक को महत्व न देकर शरीर के साथ तादात्म कर लेता है अर्थात मैं शरीर हूँ ऐसा मान लेता है तब उसमें मृत्यु का भय और अमरता की इच्छा पैदा हो जाती है जब वह अपने विवेक को महत्व देता है कि मैं शरीर नहीं हूँ शरीर तो निरंतर मृत्यु में रहता है और मैं स्वयं निरंतर अमरता में रहता हूँ तब उसे अपनी स्वतः सिद्ध अमरता का अनुभव हो जाता है अतः साधक को चाहिए कि वह जन्म मृत्यु वृद्धावस्था आज शरीर के विकारों को मुख्यता न देकर अपनी चिन्मय सत्ता होने प्रभो किम आचार चेता त्रिगुणा अर्जुन बोले हे प्रभो इन तीनों गुणों से अतीत हुआ मनुष्य किन लक्षणों से युक्त होता है उसके आचरण कैसे होते हैं और इन तीनों गुणों का अतिक्रमण कैसे किया जा सकता है श्री भगवान वाच प्रकाशम च प्रवृत्तम च मोहमेव पांडव न देश प्रवृत्ता न निवृत्ता कांक्षते श्री भगवान बोले हे पांडव प्रकाश और प्रवृत्ति तथा मोह ये सभी अच्छी तरह से प्रवृत्त हो जाएं तो भी गुणातीत मनुष्य इनसे द्वेष नहीं करता और वे सभी निवृत्त हो जाए तो इनकी इच्छा नहीं करता व्याख्या वृत्तियां एक समान किसी की भी नहीं रहती तीनों गुणों की वृत्तियां तो गुणातीत महापुरुष के अंतकरण में भी होती है पर उसका उन वृत्तियों से राग द्वेष नहीं होता वृत्तियां अपने आप आती और चली जाती हैं। गुणातीत महापुरुष की दृष्टि उधर जाती ही नहीं क्योंकि उसकी दृष्टि में एक परमात्म तत्व के सिवाय और कुछ रहता ही नहीं गुणातीत महापुरुष में अनुकूलता बनी रहे प्रतिकूलता मिट जाए ऐसी इच्छा नहीं होती निर्विकारता का अनुभव होने पर उसे अनुकूलता प्रतिकूलता का ज्ञान तो होता है पर स्वयं पर उनका असर नहीं पड़ता अंतःकरण में वृत्तियां बदलती हैं पर स्वयं उनसे निर्लिप्त रहता है साधक पर भी वृत्तियों का असर नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि गुणातीत मनुष्य साधक का आदर्श होता है साधक उसका अनुयायी होता है साधक मात्र के लिए यह आवश्यक है कि वह शरीर का धर्म अपने में न माने वृत्तियाँ अंतकरण में है अपने में नहीं अतः साधक वृत्तियों को न तो अच्छा माने न बुरा माने और न अपने में ही माने कारण कि वृत्तियां तो आने जाने वाली हैं पर स्वयं निरंतर रहने वाला है वृत्तियां हम में नहीं होती प्रत्युत अंतःकरण में ही होती है यदि वृत्तियां हम में होती तो जब तक हम रहते तब तक वृत्तियां भी रहती परंतु यह सबका अनुभव है कि हम तो निरंतर रहते हैं पर वृत्तियां आती जाती रहती हैं वृत्तियों का संबंध प्रकृति के साथ है और हमारा स्वयं का संबंध परमात्मा के साथ है इसलिए वृत्तियों के परिवर्तन का अनुभव करने वाला एक ही रहता है गुणावर्तन्ते जो उदासीन की तरह स्थित है और जो गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता तथा गुण ही गुणों में बरत रहे हैं इस भाव से जो अपने स्वरूप में ही स्थित रहता है और स्वयं कोई भी चेष्टा नहीं करता व्याख्या तीन विभाग है करना होना और है करना होने में और होना है होना है में बदल जाए तो अहंकार सर्वथा नष्ट हो जाता है जिसके अंतकरण में क्रिया और पदार्थ का महत्व है ऐसा संसारी मनुष्य मानता है कि मैं क्रिया कर रहा हूँ अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मान्य जो करता बनता है उसे भोक्ता बनना ही पड़ता है जिसमें विवेक की प्रधानता है ऐसा साधक तो अनुभव करता है कि क्रिया हो रही है गुणा गुणेश अर्थात मैं कुछ भी नहीं करता हूँ नव किंचित करो परंतु जिसे तत्व ज्ञान हो गया है ऐसा गुणातीत महापुरुष केवल सत्ता तथा ही अनुभव करता है योवतिष्ठति यह सत्ता संपूर्ण क्रियाओं में ज्यो की त्यों परिपूर्ण है क्रियाओं का तो अंत हो जाता है पर चिन्मय सत्ता ज्यो की त्यों रहती है महापुरुष की दृष्टि क्रियाओं पर न रहकर एकमात्र स्वतःकमात्रचिमय सत्ता है पर ही रहती है सदुखसुख सम स्वस्थ समास्म कांचन तुय प्रिया प्रियधी तोल्यनिन्दात्म संस्तुति मनापमनस्तु्यु्यो मृत्रिपक्ष सर्वरंभपरिगी गुणातीत स जो धीर मनुष्य सुख दुख में सम तथा अपने स्वरूप में स्थित रहता है जो मिट्टी के ढेले पत्थर और सोने में सम रहता है जो प्रिय अप्रिय में सम रहता है जो अपनी निंदा स्तुति में सम रहता है जो मान अपमान में सम रहता है जो मित्र शत्रु के पक्ष में सम रहता है और जो संपूर्ण कर्मों के आरंभ का त्यागी है वह मनुष्य गुणातीत कहा जाता है व्याख्या यहाँ भगवान ने सुख दुख प्रिय अप्रिय निंदा स्तुति और मान अपमान ये आठ परस्पर विरुद्ध नाम लिए हैं जिनमें साधारण मनुष्यों की तो विषमता हो ही जाती है साधकों की भी कभी कभी विषमता हो जाती है इन आठ कठिन स्थलों में जिसकी समता हो जाती है उसके लिए अन्य सभी अवस्थाओं में समता रखना सुगम हो जाता है गुणातीत महापुरुष की इन आठों स्थलों में स्वतः स्वाभाविक समता रहती है मामच यो व्यभिचारेण भक्ति योगे नवते सगुणान समीती भूजा कल्पते और जो मनुष्य अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा मेरा सेवन करता है वह इन गुणों का अतिक्रमण करके ब्रह्म प्राप्ति का पात्र हो जाता है व्याख्या भक्ति से साधक जो भी चाहता है उसी की प्राप्ति हो जाती है जो साधक मुख्य रूप से ब्रह्म की प्राप्ति अर्थात मुक्ति तत्वज्ञान चाहता है उसे भक्ति से ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है क्योंकि ब्रह्म की प्रतिष्ठा भगवान ही है ब्रह्म समग्र भगवान का ही एक अंग स्वरूप है तेरहवें अध्याय के दसवें श्लोक में भी भक्ति को ज्ञान प्राप्ति का साधन बताया गया है श्रीमद् श्रीमद्भगवत महापुराण में सगुण की उपासना को निर्गुण सत्वाधि गुणों से अतीत बताया गया है जैसे मन तु तो निर्गुण मत् मत्स्यवायाम तो निर्गुणा यदि इसलिए सगुणोपासक भक्त तीनों गुणों से अतीत हो जाता है सगुण भगवान भी गुणों के आश्रित नहीं है प्रत्युत गुण उनके आश्रित है जो सत्व रज तम गुणों के वश में है उसका नाम सगुण नहीं है प्रत्युत जिसमें असीम ऐश्वर्य माधुर्य सौंदर्य औदार्य आदि अनंत दिव्य गुण नित्य विद्यमान रहते हैं उसका नाम सगुण है भगवान के द्वारा सात्विक राजस अथवा तामस क्रियाएं तो हो सकती हैं पर वे उन गुणों के वश में नहीं होते भगवान की तरफ चलने से भक्त स्वतः और सुगमता से गुणातीत हो जाता है इतना ही नहीं उसे भगवान के समग्र रूप का भी ज्ञान हो जाता है और प्रेम भी प्राप्त हो जाता है ब्रह्मणों प्रतिष्ठाहम अमृतस्य व्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य का च क्योंकि ब्रह्म का और अविनाशी अमृत का तथा शाश्वत धर्म का और एकांतिक सुख का आश्रय में ही हूँ व्याख्या ब्रह्म तथा अविनाशी अमृत का आश्रय मैं हूँ यह निर्गुण निराकार की तथा ज्ञान योग की बात है शाश्वत धर्म का आश्रय मैं हूँ यह सगुण साकार की तथा कर्म योग की बात है एकांतिक सुख का आश्रय मैं हूँ यह सगुण निराकार तथा ध्यान योग की बात है तात्पर्य यह हुआ कि मेरी सगुण साकार की उपासना करने से मेरा आश्रय लेने से भक्त को ज्ञान योग कर्म योग और ध्यान योग तीनों की सिद्धि हो जाती है कारण कि समग्र भगवान के एक अंश में सब कुछ विद्यमान है भगवान ज्ञान योग कर्म योग, भक्ति योग आदि सब की प्रतिष्ठा आश्रय हैं ओं तस्ती श्रीमद्भगवदीतासु उपनिष्त्सु ब्रह्म योगशास्त्रे विद्याष्नाजुन संवाद गुणत्रग योग चतशोध्याय